शिष्य ओम शांति शांति शांति पुरा श्रुति स्मृति पुराणय करोक श शंकरचार्यम ईशव बाधरायन शुद्रभाष वंदे भगवतपुन तो ईश्वर गुररात्मे भेद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति hmm. नमः श्री गुरु शंकरन गुरुपादाबुजन्मणे सब महामोह ग्राहक्राश कर्मणे पंचदशी पंचदशी जिसमें पंद्रह अध्याय अध्याय इसका इसका नाम है। पंद्रा। इसमें पंद्रा इसमें में है। इसका नाम है है इसमें इसमें में पंचदशी और इसके ऊपर वही विद्यानंद मोर्य जी कई शिष्य थे मठ की परंपरा से जुड़े हुए श्री रामकृष्ण जी का टीका भी है उसके ग्रंथ को समझना थोड़ा आसान पड़ता है देखिए कल ये जो है, मतलब गयान। गयान जो है है है। से क्या शुरू किया था? संबित संबित एक शब्द मतलब ज्ञान ज्ञान ये ये ये हमेशा रहता कभी नाश नहीं होता ये देखाया कि एक दिन में हम जाकर सपना सुब्त में कितना भी परिवर्तन हो गया विषय में विषय परिवर्तन होने पर भी विषय संबंधित ज्ञान में भी अलग अलग प्रति हो रही है कि घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान मकान दुकान सब अलग अलग ज्ञान ऐसा लगता है परंतु घट विषय में और ज्ञान में बिल्कुल भिन्नता है बिल्कुल भिन्नता है क्योंकि एक जो है चेतन रूप है रूप ये जो चाहे हमारे जो ब्रह्म के राष्ट्र है इसमें जो दिखाया कि प्रत्यय गोचर है वो सारा विषय रूप में आ जाएगा सारा विषय रूप में आ जाएगा और जो अस्मत् प्रत्यय गोचर है वो संबित रूप है शुद्ध संबित है एक इसी को ही देखिए भगवद गीता के तेरहवें अध्याय में जहां पे चित्र क्षेत्र विभाग छोक बोला वहां पे सारा उसमत जिसको हम जानते हैं जो विषय रूप में हम जानते हैं वो हो, हो, हो गया क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और जो जानने वाला है वो हो गया इस प्रकार हर एक में देखिए एक दिखाने की शैली दो कैटेगरी में विभाजन कर दिया एक हो गया जानने योग को वस्तु एक हो गया जानने वाला और जानने योग को वस्तु हमेशा जानने वाला से भिन्न होता है हमेशा जानने वाला से भिन्न होता है जानने वाला चेतन है जानने योग को वस्तु जड़ है जानने वाला स्थिर है अजानने योग वस्तु बदलता रहता है जानने वाला अभिकारी है और जानने जो वस्तु होता रहता है ये जो फंडामेंटल हो जाता है होगा कि अब जो है कभी मिलाएंगे नहीं आप फिर, फिर मिलेगा नहीं कभी जो अलग है तो अलग ही रहेगा वो फिर मिलने वाला नहीं है तो चाहे यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्र कहो चाहे अस्मत प्रत्यय गोचर हो चाहे यहाँ विषय और संबित हो इस तीन जगह पे देखिए तीनों ग्रंथ में हम लोग अलग अलग शब्द प्रयोग किया परंतु तो अभिप्राय ग्रंथ ग्रंथ करके एक ही है क्या कि जो विषय से और जानने वाले को अलग करके देखना सीखो दोनों बिल्कुल अलग है और जो चीज हम, हम, हमारे लिए जो आनंददायक होता है उसमें हमारी प्रेम भी होती है उसका हमारी प्रेम भी होती है ये जो जानने वाला जो चेतन है मैं चेतन हुई हम जानता हूं क्योंकि चेतन जानना संभव नहीं है जानने वाला जो जो चेतन इसमें हमारा है है है के के प्रेम है। प्रेम यानी कि ये ये हमारे लिए है पे वहां पे प्रियता होता प्रेम होती है जहाँ पे प्रेम होती है वहां पे प्रियता होती, होती है इस प्रकार से ये जो भी अपना स्वरूप है चेतन है जिसको अस्मत् बोला और जिसको जो है क्षेत्र शब्द से कहा गया भगवान स्वयं आपने आप वहां पे जो भगवद गीता में क्लैरिटी कर दिया क्षेत्र भी भगवान ये जानने वाला स्वयं वाला तत्व ईश्वर तत्व है तो फलत तो ईश्वर जीव भिन्न के एकत्र अभिप्राय है तो इस प्रकार आत्मा की प्रेमास्पद का तो मैं मैं करके जो आवाज निरंतर अंतर से होता है होता ही रहता है में, हम हम मैं मैं मैं के के के अंदर से हमें से हो रहा है हमें से होता है है है होता परंतु हमको जो जो वो विषय साथ मिलकर होने कारण हमको स्पष्ट करके समझ में नहीं आता समझने का उपाय क्या है वो जो प्रतिबंधक रूप में विषय चिंता तो विषय की प्रतिफल हमारे उसके साथ मिल जाए उसको यदि हम रोक पाते हैं आत्मा का अपने आप होगा इसके लिए एक बड़ा तो कि एक जगह पे कोई स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पे बच्चे पिता माता गए हैं कि बच्चे क्या करते हैं सुनेंगे देखेंगे सभी बच्चे के साथ मिल करके अपने अपने बच्चे का गाना आवाज भी वहाँ पे चाहे वेद पाठ चाहे कोई संगीत हो चाहे कोई कविता हो उसमे बच्चा वो भी बोल रहा है सभी के साथ मिल करके बच्चे का आवाज आ रहा है माता पिता चाहते है कि अपने बच्चे की आवाज मैं स्पष्ट करके सुनो तब क्या करना पड़ेगा तो उस अन्य आवाज को बंद करने से तब अपने बच्चे की आवाज स्पष्ट करके सुनाई देते हैं इससे वही प्रतिबंधक क्या प्रतिबंधक है अन्य बच्चों के साथ मिल करके आवाज आ रहा है इसी प्रकार आत्मा की स्वयं प्रकाशता चिद रूपता ज्ञान रूप संबित रूप अन्य विषयों के साथ मिल करके हमारे साथ आ रहा है तो क्या है हम आत्मा की प्रकाश को स्वयं प्रकाश आत्मा की प्रकाश को ठीक से समझ नहीं पा रहे की प्रकाश रूप में प्रती है, काम है? इसलिए है। तो मतलब आपको विचार पूर्वक जड़ तत्व और चेतन तत्व तो को अलग करना पड़ेगा तो ये जो हम पृथ्वी कर पाते हैं तो वैसे तो आत्मा अनुभव सरल हो जाता है तो इसी को यहाँ पे कल कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने ये चौदह नंबर पढ़ लिए थे ना कि दस थे, तो नंबर पे ये जो पुत्र की ध्वनि में सुनने में प्रतिबंधक क्या था वहां पे कि एक साथ मिलकर के आवाज आ रहे इसलिए ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा आत्मा की प्रकाश सभी विषय के मत अंदर से आ रहा है परंतु हम समझ क्यों नहीं पा रहे यह अनादिर अभिद्या औरा, औरा जो प्रतिबंधक है मतलब जो आवरण करते थे अज्ञान का तीन काम है पहले क्या करते है वस्तु को ढकते हैं अन्य प्रकार से दिखाते हैं पर उसके बाद फिर उसके बाद राग देश उत्पन्न करते हैं आवरण दोष विक्षेप दोष और मल दोष आवरण मल विक्षेप आवरण तीन प्रकार से वो जो है व्यवहार करते मल होने के कारण हमको मन उधार दौड़ता है विकसित होता है मन में हुआ क्यों क्योंकि असली तत्व अवृत है इसलिए चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब सम्मानित तो चैतन्य शुद्ध चेतन है वो जो है वो अंत कर्ण प्रतिफलित होकर अविद्यासाथ काम करता है तीन गुण एक साथ मिला हुआ है इस सत्य रजो तमो गुण की जो हमारा साम्य अवस्था है उसको प्रकृति बोलता मैं कल बोला था क्रिति मत क्या होता है करना कृति जैसे कृति है महा फिर जो है वाल्मीकि की कृति है नाम है महाभारत आदि वो कृति है इस तो कर तो कर रूप से जो करता है उसको बोलते है प्रकृति वो प्रक, कृति जो एक बार करके बंद हो गया और ये जो प्रकृति है परमात्मा की प्रकृति मायात्मक प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रक प्रकृति ये निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते प्रकृति प्रकृति प्रकर्ष प्रकृति प्रकर्ष आकृति प्रकृति यहाँ पे जो है अभिप्रय क्या है निरंतर इसके अंदर कुछ परिवर्तन होता ही रहता करता ही रहता है की बोलते हैं और ये प्रकृति दो प्रकार की होती है ये प्रकृति दो प्रकार की होती है यहाँ पे दो प्रकार की प्रकृति की जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार की प्रकृति बोला एक हो गया हमारे पर प्रकृति एक प्रकिती। प्रकिती को, को में में दिखाया गया वहां पे, यहां भी प्रकृति दो भाग विभाजन किया, शुद्ध प्रधान वो माया माया उपहित, जिसको कहते हैं, शुद्ध की प्रधानता है उसमें रजतम दबा हुआ है और एक मलिन तम प्रधान मतलब एक जो है आवृत होता हुआ तमो और के ये दो प्रकार की प्रकृति का विभाजन कर दिया तो जीव, जो है कहा जाता है वही शुद्ध चेतन तत्व और वही शुद्ध चेतन तत्व मलिन तम प्रधान होकर के जीव नाम से कहा जाता है इस प्रकार से जो है प्रकृति का दो भाग में विभाजन कर दिया प्रकृति का दो भाग में विभाजन कर दिया तो इसी को देखिए यहाँ पे काल चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब सामान्य तो ब्रह्म वो जो है माया उपाधि के साथ उपाधि के साथ प्रतिबिंबित होकर के हमको लगता है हमारे ये जो विद्यारण्य होनी ये हमारे पद्म पदाचार्य की परंपरा के जो है ना जो प्रतिबिंब बात को लेकर पद्म पदाचार्य लेते पर है ये तो प्रकृतिगत दो प्रकार हैं इस प्रकार से हैसे आप तो है एक हो गया विशुद्ध शक्त प्रधाना और एक होगा मलिन शक्त प्रधाना तस्व दैविध्य में इस प्रकार से दो प्रकार है और यहाँ पे जो शुद्ध सत्य प्रधान क्या चीज है आत्मलिन तो प्रधान क्या चीज है उसमें क्या क्या उस, उससे चैतन्य किस प्रकार से दो टू क्षण चैतन्य सर्वथा निरअवय है और विभाजन होना संभव नहीं है परंतु तो वही चेतन तत्व तो दो प्रकार से दिखाई पड़ता है उस को करने के लिए आज सोलह नंबर शुरू होगा कि जो है सहेतु का दर्श है हेतु सही प्रकृति की जो दो प्रकार है मतलब अविद्या की जो तो प्रकार है उसको यहाँ पे कथन करते हैं भगवान में अविद्या नहीं है भगवान प्रकृति का शुद्ध सत्य प्रधान में इसलिए उनका ज्ञान हमेशा वो जो चेतन शुद्ध सत्य प्रधान में प्रतिफलित हुआ उसमें ज्ञान हमेशा रहता है और जो चेतन मलिन तम प्रधान में प्रतिफलित हुआ वो ज्ञान आप जाता है इसको दिखाने के लिए देखिए एक ही चेतन तत्व एक ही उपाधि की एक ही उपाधि एक ही माया और अविधता को भिन्न वस्तु नहीं है माया जो है वो शुद्ध प्रधान होकर के ईश्वर के साथ रहते हैं और वही माया प्रधान होकर के जीव रूप में दिखाई मतलब चेतन को जीव रूप में दिखा देते हैं चेतन को जीव रूप में दिखा देते हैं देखिए इसको सहेतुक द्वैवी दर्शक इसको थोड़ा सावधानी से समझना है कि वो कह रहा है चेतन भी एक है और चेतन की जो कल्पित शक्ति वो भी एक है परंतु चेतन की कल्पित शक्ति क्या करते हैं वो तो अपनी कल्पना से कहां पे के करके एक जगह पे चेतन में जाए सब तो समस्त वस्तु का ज्ञान हो रहा है ऐसा दिखाते हैं एक जगह पे उसी चेतन को अज्ञान रूप में दिखा रहे है मतलब कुछ जानता नहीं है अज्ञानी जीव है बस इस प्रकार से कोई माया की महिमा है जब देखिए ना अविद्या और माया का दृष्टि समि का वो ही है ना उ आप बोल रहे हैं अभी जो, जो शक्ति है वो जब समि रूप में होते हैं यही तो माया की महिमा क्यूँकी वो शुद्ध शक्व प्रथान में होते हैं तो उसका ज्ञान आवृत नहीं होता ईश्वर की और मलिन तम प्रधान में वही चेतन तत्व ज्ञान आवृत होने के कारण अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं इसी को जब मलिन सलिन तम प्रधान में प्रतिफलित होते हैं तो उसको अविद्या शब्द के द्वारा कहते हैं।, वही की नाम रूप में पर रहे हैं और वही जब शुद्ध प्रधान में प्रतिफलित होते हैं तब तो उसको माया माया शब्द के द्वारा बोलते हैं देखिए इस श्लोक में उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं अभी सोलह नंबर में सत्य शुद्धि माया सत्तो माया चते मते। माया शुद्धि मैं बिंबशि सत्तुशुद्धि मैं चेमे मैंब वशि पे सत्त शुद्धि और भ्याम अविद्यात्मक दो प्रकार है एक शुद्ध शब्द वाली माया एक अशुद्ध शब्द वाली अविद्या सब शुद्धि शुद्ध और शुद्ध अभिशुद्धिभ्याम माया विद्य जाते मत एक को माया शब्द के द्वारा बोला जाता है एक को अविद्या शब्द के द्वारा बोला जाता है वही जो प्रकृति है देखिए कृतिमत्व प्रकृष्ठ रूप में संसार को दिखाने वाला करने वाला वो प्रकृति का दो भाग है एक है शुद्ध प्रधान में उस दो भाग कैसे किया जब उसके अंदर सब्त गुण की अधिकता होती है उसमें जब चेतन प्रतिफलित होते हैं उसका ज्ञान आवृत नहीं हो पाता उसको ईश्वर शब्दों के द्वारा बोलते और उसी माया में जब तम गुण की अधिक कथा होते है, उस समय जब चेतन के प्रतिफुलित होते हैं वो जो क्या होता है चेतन की ज्ञान को ढक देते हैं और फिर चेतन टुकड़ा टुकड़ा रूप दिखाई पड़ता है दो प्रकार है एक हो गया शुद्ध सत्य वाली माया और अशुद्ध शब्द वाली अविद्या माया बिंब उस माया के बस में करके माया में प्रतिफलित हुआ जो चेतन वो माया को अपने बस में कर लेते हैं और माया मायामो तो प्रधान में जब प्रतिफलिता है तो तो ना उसमें अपने बस में नहीं कर पाता वो माया के बस में हो, वो माया हो जाते है। बोलते हैं सर्विस उस माया बिंब को अपने वश में करके ताम माया वशीकृत उस माया का ताम माया वशी कृत माब उस माया में दिखाई दे रहे हैं जो बिंब ओ ओ इश्वर, ओ ठीक सर, है ताम, माया, माया, ओ, माया में रहे जो बिंब जो बिंब है ओ ठीक है किसी एक ईश्वर और जीव में इस प्रकार से भिन्न एक शुद्ध चेतन में ईश्वर रूप में जीव रूप में भिन्नता आया कैसे भिन्नता की प्रती होती कैसे बस ऐसे इसीलिए प्रती होती है कि एक माने एक एक माने दर्पण है जिस प्रकार एक दर्पण है परंतु दर्पण के गुण के हिसाब से वो प्रतिबिंब में भिन्न भिन्न प्रकार दिखाई पड़ते हैं कहीं दर्पण कॉन्केब कॉन्फिक्स फ्लैट जैसा भी होगा था अनुकूल तो प्रतिबिंब कहीं छोटा मोटा कहीं कोई लंबा चौपड़ा इस दिखाई देते हैं उस माया के मान लीजिए माया एक ऐसा कांच की टुकड़ा है जिस कांच के टुकड़ा आपका हाथ से ऐसे गिर गया था अब वो हाथ से गिर जाने के कारण एक तरफ जो है आ गया। अब एक लाइट को आप उस उस ग्लास के साइड में रखेंगे, पे कोई क्रैक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा उज्जवल प्रकाश और एक ही प्रकार प्रकाश प्रतिबिंब दिखाई देगा परंतु उसी माया के उल्टा साइड में उसी कांच को उल्टा साइड में यदि आप उस लाइट को रखेंगे क्रैक्स के फल है है है है अनेक रूप में प्रतिफलित होते हुए दिखाई देगा बस ऐसे ही पे तो समझना है। वो चेतन एक है और चेतन है। है। वो एक और पूर्ण पूर्ण व्यापक व्यापक पहले बोल कर गया उस चेतन को जब हम उस माया रूपी एक ग्लास जिस जिस तरफ कोई क्रैक्स नहीं है क्योंकि वहां पे क्रैक्स क्यों नहीं है मतलब वो शुद्ध सत्व प्रधान सत्य को उनकी अधिक कथा है तो क्या हो कारण वो तो लाइट जो है अनेक प्रकार से प्रतिफलित होकर के अनेक अनेक टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा छोटा छोटा अलग अलग दिखाई पड़ता है बस यही है कि एक ही चिंतन की और एक ही माया से एक उसके बीच के साथ उनका एक शक्ति है माया जब उनकी मन में कभी जन तक योग मन में कभी इच्छा होती है कि मैं सृष्टि करूं तब क्या होता है अपनी माया शक्ति को अभी व्यक्त करता है अपने संकल्प से शक्ति सभी व्यक्त करते हैं संकल्प से है जो है एक तरफ पे जब कोई रूप में देखते हैं और मृत देखते हैं परंतु तो वही ईश्वर जब आपने को माया की दूसरी तरह उसी से तरह, से तरह से आपने को देखते हैं तो अनेक रूप में टेढ़ा मेरा लैंगा लुंगड़ा इसी प्रकार के देखते देवत से के चीटी तक के नगर लेकर तक रूप में आपने को देखते हैं वही माया की कैसे जो है क्योंकि भगवान बोलते हैं क्षेत्र गम जापी मिद्य सर्व चित्र भारत इन जो संबित है समस्त तो क्षेत्र में अलग अलग होते हुए भी वो मैं एक ही हूँ इस प्रकार से वहां पे जीव ब्रह्म के एकत्व के प्रतिपादन करता है इसी प्रकार यहाँ भी चाहे वो चेतन शुद्ध प्रधान में एक रूप में देखे और मलिन प्रधान में अनेक रूप में देखे परंतु वो है एक ही तत्व तो दो तत्व वहाँ पे है प्रतिबंधक क्यों हुआ हमको समझ में क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं आ रहा है क्योंकि हम जो है उस बच्चे की संगीत की तरह विषय के साथ मिल करके अभी वो चेतन प्रतिफलित होकर दिखाई दे रहा उसको हम अलग नहीं कर पा रहे हमेशा अलग है अनाधि अनंत है उचित परंतु वो विषय में प्रतिफलित होकर दिखाई देने के कारण वो अलग अलग टुकड़ा रूप में प्रती होती है यदि हम अन्य बच्चों की संगीत को रोक पाएंगे तो हम हमारी बच्चे की आवाज स्पष्ट रूप में सुनाई देगा इसी प्रकार से जो है यदि हम विषयों की आवाज को यदि थोड़ा हम रोक पाएंगे तब क्या हो जाएगा शुद्ध जो हमारे सत्ता है उस सत्ता स्पष्ट रूप में हमको समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा इसलिए आप देखिए बोले शुद्ध सत्य शुद्धि ये जो है, है। तेज द्विविधे माया बिंब वशिष्ठ तो उसी माया जिसका बिंब है उस माया में जिस बिंब का प्रतिबिंब हुआ वो बिंब क्या करते हैं ताम माया, उस माया को तो अपने बस में करके सर्व को उसी को, सर्व को नाम से कहा जाता है इसको देखिए सत्यस्व प्रकाशात्मक गुणस्व शुद्धि गुणांतरे अकलुषीकृतता जो हमारा प्रकाशात्मक जो है आत्मक जो गुण है जो सत्य रज तम तीन त्रिगुणात्मिका बोला उसमें तीन गुण में सत्य गुण के जो है प्रकाशात्मक गुण है सत्य सुख संजय ज्ञान उत्पन्न होता है उससे सत्यस्व प्रकाशात्मक गुणस्व जो प्रकाशात्मक गुण है जिस सत्य गुण में शुद्धि मतलब उसका शुद्ध क्या हो गया कि गुणांतर ना अकलुषी है मतलब उस समय रजगुण तम उसको दबा नहीं पा रहे लेकिन देखिए भगवदगी गुणोत्तर विभक्त भग जन्म एक सुख श्लोक आता है कि रजस्तमश अभिभूय सत्यम भवती भरत तम सत्यम रजस्व रज सत्यम तमस्तथम क्या होता है सत्य गुण कभी बढ़ जाता है जिसका द्वारा रजगुण तमगुण दबा रहता है कभी रजगुण बढ़ता है सत्य तम दब जाता है कभी तम गुण बढ़ता है सत्य रज दब जाता है तो इस प्रकार से जिस समय सत्य गुण की अधिक कथा है रज और तम बिल्कुल दबा हुआ बिल्कुल नहीं है बात नहीं है बिल्कुल कहा जाता है इसके बोलते हैं सत्य प्रकाशात्मक जिसका प्रकाशात्मक गुण है वो, तो तो वो शुद्धि मतलब क्या है गुणांतरण अकुल स्वीकृत मतलब उनको उस समय दबा नहीं पाया अविशुद्धि गुणांतरे मतलब जो शुद्ध नहीं है इस प्रकार गुणांतर कर दबा दिया पर ज्ञान तो नहीं हो पा रहा है ठीक से कलुष्व दुष्को कलुषित कर दिया इन दोनों के द्वारा इन दोनों के माध्यम से सत्य शुद्धि अविशुद्धि भ्याम पहला पथकार तो कर दिया देखिए कि सत्य शुद्धि से मत प्रकाश सत्य गुण प्रकाशात्मिका प्रकाशा है उस प्रकाशात्मिक गुण का और गुणांतर मत तमो और रजगुण के द्वारा वो दबा हुआ नहीं है इस अवस्था में जो प्रतिबिंब होता है वो एक तरफ है और अभिशुद्धि मतलब गुणांतर गुणांतर न तम, जो कलुषित हो जाता है मतलब रज और तम गुण के द्वारा जब सो गुण दब जाता है तमगुण ताभ्या उसका द्वारा शुद्ध इस प्रकार से सत्य गुण की शुद्धता और सत्य गुण की अशुद्धता अशुद्धता इन दोनों के द्वारा तेज देवी थे इस प्रकार से दो प्रकार हो गया एक माया और इति माया इति इति अभिन्ता मते एक माया तत्व बोला जाता है अभिन्द बोला एक ही तत्व एक ही शक्ति प्रकृति जो सृष्टि करते हैं उस प्रकृति का ही दो विभाजन कर दिया शुद्ध सत्य प्रधान में सृष्टि जिससे होता है उसको बोलते हैं प्रकृति इस प्रकृति में तथ्य गुणात्मिका प्रकृति तीन गुण के सामने अवस्था को हम प्रकृति बोलते हैं अब जिस समय सत्य गुण की अधिकता होती है उस सत्य गुण की अधिक्यता में चेतन की प्रतिबंध होने के कारण वो चेतन के ज्ञान को ढक नहीं पाता इससे शुद्ध रहता है इस, इस चेतन, को शुद्धु शुद्धु में चेतन इस शुद्ध में उसको ईश्वर शब्द के द्वारा कहा जाता है और मलिन में प्रतिफलित चेतन जिसको अविन्दा शब्द के द्वारा कहा जाता है और जीव का उपाधि बन जाता है इसलिए पे बोलते हैं तो माया अविद्या दो नाम से कहा गया है मत संति विशुद्ध और शु मलिन सत्य प्रधान अविद्या शुद्ध शक्त के प्रधानता होता है उसको माया शब्द तो के द्वारा बोला गया है और मलिन शक्त प्रधान जाए जो है तो प्रकृति वो का दो विभाजन है दो विभाजन मतलब एक में शुद्ध शक्त प्रधान में प्रतिफलित चेतन और एक अशुद्ध तम प्रधान में प्रतिफलित मलिन तम प्रधान में प्रतिफलित चेतन ये दो इसको माया और अविद्या के माध्यम से उसी चेतन को एक को ईश्वर जा रहा है एक जीव बोला जा रहा है एक ही चेतन तत्व को ही ईश्वर शब्द के द्वारा बोला भी जा रहा है उसी को जीव शब्द के द्वारा भी बोला जा रहा है ईश्वर कब बोला जा रहा है शुद्ध सत्यन प्रथम होकर चेतन दिखाई पड़ रहे, तो रहे। तो उसको ईश्वर बोला जाता है मलिन तम प्रथन में प्रतिफलित होकर जो चेतन दिखाई पड़ते हैं उसको जीव बोला जा है बस यही हो गया माया और अविद्या की महिमा एक ही तत्व को अनेक करके मतलब पहले जीवात्मा और परमात्मा में भेद करके फिर जीवात्मा में अनेक भिन्नता ला दिया माया उक्त थी इस माया और अभिद्या में जो है यहाँ पे भिन्न करके कहा भेद उक्त दिखाया जिसके लिए जिस उद्देश्य से उसका अभी यहाँ पे कहते तो हैं फल क्या कहा कि माया बिंब वशी उस माया बिंब मा, मतलब प्रतिफलित चिदात्मा उस माया में प्रतिफलित जो चैतन्य है उसको उस उस उस इसलिए सर्वज्ञ हो जाता है सर्वज मतलब सर्वज्ञवादी गुण सर्वज्ञ सर्वत्व सर्वशक्तिमान इस प्रकार से दिखाई देता है क्यों माया उनको वशीभूत नहीं कर पाएपरी मलिन तम प्रधान के कारण में प्रतिफलित चेतन को जीव बोलते हैं और उस मलिन तम प्रधान में वहां पर हो जाएगा वो अपने कोनेक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इसलिए जीव अनेक रूप में प्रतिफलित प्रकृति होती हैगर से लेकर के चीटी तक ये तो ईश्वर की शंघा कर दिया अब देखिए जीव को लेकर के बोल रहे सेवनटीन में देखिए जीव को लेकर के अविद्या <coughs> और उससे संबंध चेतन को वर्णन करते हैं पहले ईश्वर का वर्णन कर दिया अब देखिए मतलब तो मोलिन तम प्रधान में मुलिन तम प्रधान में प्रतिफलित चेतन को जीव बोलते उसको बोलते हैं अविद्या तदैचि अनेकथा तदैचि अनेकथा शरीरम शरीरम कारणशरी सैत्मान सान शरीर सैत्म अबिद्या अनेकथा साकार शरीरम आप देखिए बोल रहे वहां पे अविद्या तो अविद्या माया को अपने वशीभूत कर लिया और दूसरा क्या हुआ चेतन वो अविद्या के बशीभूत हो गया अविद्या अन्न। वही चेतन तत्व वो जब जो है तम प्रधान में प्रतिफलित हुआ ना तो अपने ज्ञान को जो है समझ नहीं पाया वो अभी के हो गया अभी के था। अभी प्रधान में उसकी विचित्रता क्रिया क्रिया पे होगा के कारण अनेक रूप में दिखाई देने लग के किस किस रूप में दिखाई देने लग गए लेकर शरीर उसी को कारण शरीर बोलते अभी अभी प्रतिफलित हो गया कारण शरीर बोलते हैं उसका।, उसका पहला कार्य हिरण नगर में बोलेंगे तब तो उसको क्या बोलेंगे समस्ती में तो उसके ईश्वर ईश्वर नाम से कहा गया समी में उसको ईश्वर नाम से कहा गया और व्यक्ति में बोलते टुकड़ा टुकड़ा हो जाने कारण स कारण शरीर प्राग्ञ तत्व अभिमानवान उस चेतन में मतलब उस प्रतिफलित चेतन अभिमान करने वाले चेतन को प्राग्ञ नाम से कहा जाता तो प्रतिफलित चेतन दोनों है ईश्वर और माए जीव दोनों ही उपहित चेतन है एक जो है शुद्ध शुद्ध सत्त प्रथान में प्रतिफलित होकर के अपनी उस प्रकृति को अपने वस् पाए क्योंकि ज्ञान उसका हमेशा है और मलिन तम प्रथान में होने के कारण तत्व तम गुण है वो हमारे ज्ञान को अवृत कर देते हैं तो क्या हो गया वो उसी के बस में आ गया माया के बस में आ गया माया के अधीन हो गया अविता के अधीन हो गया इस प्रकार से एक ही चेतन तत्व तो दो भाग में विभाजन होकर के एक को ईश्वर नाम से कहा जाता है और एक को प्राग्म नाम से कहा जाता है ईश्वर हो गया समष्टि चेतन और प्राग्म हो गया चेतन है तो दोनों कारण अवस्था अर्थ जिसके कारण से सृष्टि दिखाई पड़ता है कारण कि एक समी रूप है कारण की एक रूप है ये प्रकृति की दो भाग कर दिया था अब वो समी वैष्ट रूप में दिखा रहा है उसको समी प्रति, में प्रतिफलित चेतन नाम से कहा जाता है और तमंग में प्रतिफलित होकर करके क्रिया के कारण वही चेतन अनेक अनेक टुकड़ा टुकड़ा हो गया दृष्टांत सबसे अच्छा वही है कि वही मोटा शीशा की एक तरफ जिस तरफ क्रैक्स आ गया वही पे लाइट प्रतिफलित होकर लाइट भी एक ही माया भी एक ही शुद्ध चेतन भी, प्रकाश, प्रकाश। भी एक ही प्रकाश तो और ित होकर के मतद्य से नीचे से देखा तो अनेकित होकर अनेक अनेक मन रूप में दिखाई पा रहे हैं वही हो गया जीण लेकर के चीठी तक परंतु इसमानी चेतन का इस कारण में कारण चेतन में अभिमान करने वाले जो चेतन है उसको अलग अलग नाम हो गया अभी जो समी में अभिमान करते हैं उसके ईश्वर बोलते हैं जो परिच्छि में अभिमान करते हैं उसको जीव बोलते हैं उसको प्राग्म शब्द के तरह ईश्वर और प्राग्म योग शरीर अभिमानी चेतन कारण शरीर अभिमानी चेतन जब समी में बोलेंगे तब हो जाएगा ईश्वर और कारण प्रतिबिंबित अबिद्या बसग मतलब अविद्या में में बोलेंगे तब उसको जीव शब्द तो का कहा जाता है है इसको अभिदायाम प्रतिफलित होने के कारण स्थित उसमें विद्यमान रह करके तत्पर तत्मत्मा अन्न जीवश उसमें तद वस्तु तत्पर मत उसके अंदर प्रतिफलित होकर चेतन हो गया जैसे चेतन एक शुद्ध शु प्रथ में प्रतिफलित होकर के एक ही रूप में दिखाई दे वही शुद्ध चेतन मलिन तम प्रथन में प्रतिफलित होकर के अनेक रूप में दिखाई दे जाए उसका अधीन हो जाता है उसका दो चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पे एक होते है। वो में, मतलब तम गुण में रजगुण में क्रिया है इसमें वहां पर विचित्रता आ जाने के कारण अविद्या उपाधि होताया जो अविद्या उसकी उपाधि है उस उपाधि रूप से रूप में कारण और अविशुद्ध आदि तारतम्या दिखाई पड़ता है ऐसे अनेक प्रकार जग, देव तीर्ज आदि भेदना देव तीर्जक अनुष्य फिर जो है रूप में वही चेतन तत्व अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है मतलब एक ही देखिए अज्ञान के करके अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है और एक ही चेतन तत्व अज्ञान वशीभूत नहीं हुआ तो शुद्ध अवस्था में ईश्वर रूप में हमारे पास माया भी दो नहीं है और चेतन भी दो नहीं है परंतु माया की महिमा ऐसा है कि वो हो के अनेक प्रकार की एक बार अपने आप सोचना तो पता लग जाएगा कि क्या एक ही चेतन कैसे इतना एक प्रकार से दो अन्न अन्न प्रकार से कैसे दिखाई देते हैं वो यथा मुंसादी ईशिका एवं आत्मा समुद्रित शरीर त्रितयाधिर ब्रह्म ये देखिए जो है नंबर में आत्मा जुक्ता समुद्रित शरीर त्रितया धीरे पर ब्रह्म जायते यही जो है जिस प्रकार ईशिका के द्वारा मुंच और ईशिका धैर्य ऐसा अपने को अलग कर ऐसा इस प्रकार छिलके से उसके अंदर जैसी तुलट को बहुत सोफिस्टिकेट होता है वो उस अलग करने के लिए में कहा गया ठीक इसी प्रकार विचार पूर्वक नंबर में आएंगे मुंचिकात युक्त होकर के एक दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार से ये आत्मा अभिदा के साथ मिल करके अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है इसी को आगे बोलेंगे शरीर तृतयाधीर शरीर क्योंकि परम ब्रह्म को हम सीधा सीधा नहीं जान सकते हैं विषय रूप में क्योंकि उसके अंदर जोग्यता नहीं है क्योंकि विषय रूप में जानने के लिए वो शब्द स्पर्श रूप रूप में होना चाहिए ये उससे पीछे है तो शब्द स्पर्श से मात्र शरीर तो के माध्यम से अपने को उससे अलग करके समझ लेते हैं इसलिए बोलते हैं जो मुंसाद ईष्टिका एवं आत्मा चुक्ता समुद्र जिस प्रकार मुंश से ईष्ठिका को अलग करता है इसी प्रकार युक्ति की अवघात से बार बार चुक्ति की अवकाश के द्वारा कि आपने को तीन जो है ढक्कन जो है मतलब ये जो सुषुप्त में तीन नाम से बोला जा रहा चेतन को उस उपाधि से आपने को अलग करके शरीर परम ब्रह्म धीरे पुरुष उसमें से परम ब्रह्म को अपने स्वरूप समझ लेता है विवेचित जीव जब जीव अपने को तीन प्रकार की शरीर से अलग करके देख लेते जब पर ब्रह्मोत्तम बक्षित से ही जीव पर ब्रह्म इस प्रकार से अपने आप ग्रंथकार बोलेंगे तत्वित तीन शरीर तीन शरीर क्या क्या है ये जब हमारे यहां प्रश्न होता है तत्त उपाधि को बा किन रूप भवती उस प्रकार उस, उस उपाधि से जीव किस नाम से कहा जाता है मतलब जो जागृत सप्न शुक्ति तीन अवस्था है तीन अवस्था से गुजरने वाला जीव वो किस किस नाम से कहा जाता है तथा तीन शरीर क्या है, उस, उस है। धारण करते तो आकांक्षा या ऐसा जिज्ञासा होने पर तत् सर्व क्रमेण व्युत्पाद तो उसको क्रम से उसको प्रतिपादन करके दिखा जाए क्रमेण उत्पाद यथी साकार शरीरम इत्यादि न साकार शरीरम शहर इसी को कारण शरीर बोलते हैं और इस कारण शरीर उपहित चेतन को प्राग्व नाम, नाम से कहा जाए इस प्रकृति है शुद्ध में कुछ भी नहीं है कारणता नहीं है और माया उपाधि के साथ ही उसके साथ कारणाता आते हैं और इस माया उपाधि के साथ ही जीव जो है अपनी अविद्या के प्रभाव से अपने को बंधन में है। मतलब बंधन में ऊं ऐसे उनकी प्रती होती है कारण शरीरम स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारणभूतम मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि के कारण रूप है कारण क्योंकि उस कारण से सब अलग करके निकल के आते हैं कर्णभूतम प्रकृति अवस्था विशेषता इस प्रकृति की एक अवस्था विशेषण के कारण कारणम उपचारा शीर्थ शरीर क्यों बोलते हैं वो जो शीर्ण हो जाता है ये बोला क्यों कहा गया वहां पे क्योंकि पे जिसको उत्खात किया जा सकता है यहाँ पे शरीर शब्द क्यों प्रयोग किया क्योंकि जो शीर्ण हो जाता है जो तत्व ज्ञान से जो नाश हो जाता है तत्व ज्ञान से जो नाश हो जाता है तत्व ज्ञान बिना शिश का नाम दिया शरीर शीरियते शरीर शरीर शरीर इति मतलब तत्व ज्ञानता के लिए जगत में अविद्या तो जैसे जैसे हम शास्त्र आदि अध्ययन करेंगे गुरु सेवा के माध्यम से जो है तत्कु होता जाएगा उतना ही उतना कारण शरीर से हमारा क्षय होता जाएगा और कारण शरीर क्षय होगा तो बस कारण नहीं है तो हमारा जो है कार्य भी नहीं दिखाई देगा जब तक प्रारब्ध है कुछ दिन वो प्रारब्ध शरीर दिखाई कारण शरीर दिखाई देने पर का जो है कार, कार्य तो धीरे धीरे शीर्ण हो जाता है मतलब नाश हो जाता है इसीलिए बोलते हैं शरीर क्यों कहे सा अविद्या वो जो अविद्या है कारण शरीर है कारण शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लिए जो कारण है मतलब अज्ञान अज्ञान से हमारा सूक्ष्म शरीर दिखा रहता है और सूक्ष्म शरीर में बाशना होता है जिससे स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है उसके लिए कारण है प्रकृत अवस्था विशेष प्रकृति की एक अवस्था विशेष है विशेष अतः उसको कारण कहा जाता है प्रकृति मतलब प्रकृष्ठ रूप, रूप में कृति जो प्रकृष्ठ रूप में इस को बनाकर पकड़ के रखा हुआ है यदि उसको ठीक से उपचार करोगे मतलब उसको दवाई ठीक से दोगे तो कारण शरीर नाश हो जाते मत उपचार के है तत्व ज्ञानी ठीक है ना तत्व ज्ञान से नाश हो जाता है इति उसको शरीर शब्द के तरह कहा गया ध्यान रखना कहीं उलझ जाते हैं लोग ये वृक्ष क्यों बोला अरे वृक्ष इसलिए बोला भ्रष्ट नृक्ष को उत्खात करना है जिसको उत्खात करना संभव है उसी को हम वृक्ष शब्द के द्वारा बोलते हैं फिर इस प्रकार शरीर क्यों बोलते हैं मतलब जो इसको, जो जिसको नाश करना संभव है जिसको उपाचार के तरह नाश करना संभव शरीर या तीर्थ शरीर है ना जो शरीर क्यों बोलता जिसको जो जीर्ण शीर्ण होकर के नाश हो जाता है ये अविध्या बहुत पावरफुल दिखाई पड़ता है जो जब तक हम भगवत शरणा करते नहीं करते जैसे ही हमारे मन भगवान की ओर जाता है तो अबिद्या धीरे धीरे दुर्बल पड़ जाता है फिर दुर्बल होकर के बीमार होकर के नाश हो जाता है, है इसीलिए आपने इसको शरीर शब्द किया ये जो है रखना है कि ये जो है अवि कैसे कैसे अविधा का नाश होता है शरीर शब्द क्यों प्रयोग किया कारण शरीर क्या है ये कारण शरीर यही अज्ञा न और शरीर शब्द क्यों प्रयोग किया उसको ज्ञान से नाश होने योग्य है भगवान की कृपा से नाश होने योग्य है इसीलिए तो तो अभिमान, अभिमान करने वाला मतलब तादात्म अध्यास उसके साथ एकत समझ लिया आपने उसके साथ एक तान तो लिया।, तो लिया तादात्म अध्यास किया आइडेंटिफाई कर लिया उसी में मैं यही हूँ इस प्रकार समझ लिया तादात्म अधन अहम जिस प्रकार उस के साथ मिल के को है, है कारण के साथ मिल के, दिखाई दे कारण के साथ चेतन तो को एक लाइट है सफेद लाइट है और उसके ऊपर जो है एक आपने जो है हरा कागज लगा दिया तो लाइट आपका हरा नहीं हुआ परंतु वो लाइट हरा रंग की दिखाई देगी लाइट और कागज दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तु है।, है एक प्रकाश रूप है एक जड़ रूप है प्रकाश रूप है परंतु उस बल्ब के ऊपर यदि आप हरा रंग के कागज लगा देंगे तब वो लाइट आपको हरा रूप में ही दिखाई देगा जब तक आप में रंग परिवर्तन नहीं हुआ इसी प्रकार शुद्ध चेतन जो रूप आवरण के साथ अभिता दख से दिखाई दे करके रूप रहा है हरा रंग के लाइट में दिखाई दे रहा है परंतु हरा कभी विवाही नहीं वो लाइट हमेशा ही सफेदी हमेशा सफेद तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ज्ञान विनशति तत्व कारण शरीर अभिमान अध्यासेंहमित उसके साथ करती। मैं यही हूँ इस प्रकार अभिमान करता चेतन है न उसको स्वरूप अनुभव रूपा जस उसका नाम क्या कह दिया प्राज्ञा प्राज्ञ मतलब तो क्या है कि जो उसका प्रज्ञा क्या होता है अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा जस मतलब तो उसका प्रकृष्ट ज्ञान वहां पे नहीं रहता है मतलब प्रकृष्ट ज्ञान के वहां पे अभाव रहने परंतु परंतु प्रकृष्ट ज्ञान का बीज वही पे विद्यमान है सारा वस्तु ज्ञान वही पे विद्यमान है परंतु उस समय दिखाई नहीं दे रहा है उस समय समझ में नहीं आ रहा है इसलिए उसका नाम है का एक हो, हो गया प्राज्ञ नामक तो इस नाम वाला हो जाता है उसको उस नाम से प्राग्ञ इस नाम से कहा जाता है प्राग्ञ क्या है वो कारण शरीर है कारण शरीर को प्राग्ञ तो क्यों कहा इसलिए कहा कि उसमें समस्त ज्ञान की बीज भरा रहता है और परंतु अपनी अज्ञता भी है ज्ञान की बीज है और अपनी अज्ञता भी है अपने कुछ समय नहीं जान पाते हैं मैं यथार्थ तो क्या हूँ तब विपरीत है कागज के साथ अभिमान करके मैं तो अज्ञानी जीव हूँ बस यही जो अभिन्नतम है मैं अज्ञानी जीव ऐसा मानने लगता है मैं शुद्ध स्वयं प्रकाश चेतन हूँ ये उस समय भूल जाता है ये माया की इतना, इतना पावर है कि तमो प्रधान क्या करते है हमारे को ढक देता है और ढकने के बाद क्या करते हैं वो अपने रंग नीच को देते हैं और रंग करके उसके अंदर ये भावना आ जाता है कि मैं तो अज्ञानी जीव हूं परंतु उसमें सारा सृष्टि के ज्ञान का बीज रहता है प्रत्येक जीव का अपने अपना अलग अलग सृष्टि है ईश्वर में समस्त सृष्टि है और जीव में वैष्ट सृष्टि है मतलब एक ईश्वर शिष्ट स्थिति और एक जीव जीवशि जीव सृष्टि अपने आप उसका बीज अपने आप में रहता है इसलिए जीव को प्राग्ञ कहा जाता है और वहां पे जो है ईश्वर समृष्टि को ईश्वर कहा जाता है दोनों के अंदर सृष्टि के बीज समान रूप में विद्यमान है एक समस्ती सृष्टि एक वैष्ट सृष्टि बस समस्त सृष्टि ने सब कुछ सृष्टि किया।, तो किया बात ने, यही किया। ये क्या ही उसने किया जाता है अरे सारा सृष्टि तो भगवान की है यहाँ तक जिस अभी अपना मान करके लिए इसके साथ मेरा मेरा कर रहा था वो भी तो भगवान ही है तब उसका जो है बंधन छोड़ जाता है विषय भी छोड़ जाता है प्राग्ञ प्रज्ञ क्यों कहा गया प्रकृष्ठ रूप ना अग्न प्रज्ञ उस समय अपनी स्वरूप को नहीं जान पाता परंतु बीज उसके अंदर रहता है इससे इसको प्रज्ञ बोलते हैं और प्रज्ञों का करके प्राग्ञ हो जाता है जिस प्रकार वायस एवं वायस बंधुर बांधव इस प्रकार नाम इस प्रकार नाम वाला हो जाता है तो, तो एक ही चेतन तत्व प्रकृति जो रूप से जिसके अंदर करने के सामर्थ्य है उस प्रकृति को दो भाग में विभाजन करके शुद्ध में प्रतिफलित हो करके वही शुद्ध चेतन तत्व को ईश्वर नाम से कहा जा रहा है जिसके अंदर पूरा सृष्टि की बीज पूरा सृष्टि की बीज है और उसी शुद्ध चेतन तत्व मलिन प्रधान में प्रतिफलित होकर उसको जीव नाम से कहा जा रहा है जिसमें जीव की मनोराज्य के बीज बैठा हुआ है जीव के मनोरंजन हुआ इस प्रकार से कारण शरीर की रखने वाले तत्व को उसका नाम तो कह दिया अब जो है सूक्ष्म शरीर को भी कहेंगे स्थूल शरीर को भी कहेंगे क्रम प्राप्तम सूक्ष्म शरीर तद उपाधिकम जीव उदय उत्पादन करण आकाश आदि सृष्टि आकाश आदि सृष्टि प्राप्त होता है जिस सूक्ष्म अवय से बनता है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण और मन बुद्धि अथवा कहीं पर उन्नीस अवय बोलेंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण बिंदु आया कहा से ये आया तन्मात्रा से, से जो जो है तन्मात्रा की जो है की और स्थूल शरीर तो को करन करने के बाद तो उसको समझाने के लिए उस प्रक्रिया को जो हमारे सप्त में पुस्तक में आया हुआ है अगला श्लोक बता क्रम प्राप्त क्रम से प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है क्रम से प्राप्त सूक्ष्म शरीर कैसे आया कहा आया उसको तत्पाधि सूक्ष्म जी को प्रतिपादन करने के लिए उसका कारण उत्पन्न करने सूक्ष्म आकाशवायु आकाश आदि को कहते हैं कैसे कहते हैं कृत्योग तम प्रधान प्रकृत भोगाय ईश्वर भोगय अंबु अम्बू भूतानी जगे तम प्रधान जो प्रकृति है शुद्ध ईश्वर रूप से सब कुछ त्याग कर दिया मूलिन तम प्रधान है तम प्रधान जो है प्रकृति तद भोगाय उसके सुख दुख भोगने के लिए ईश्वर भोगाय ईश्वर आज्ञा भगवान की इच्छा से भगवान की आज्ञा से क्या उत्पन्न हुआ तेज भुवा, आकाश अग्नि जल पृथ्वी पंच भूत मतलब पहले तन्मात्रा तन्मात्रा के बाद फिर जो उसको पंचीकरण करके फिर शरीर उत्पन्न होता है तो बियत पवन तेज अम्ब भू व भूतानी जग गिरे शरीर और भोग को वस्तु बाहरी जगत तब जो है इसको मिलकर उसका कर्म बंधन घूमता रहता है चलता रहता है उसको बोलता है तद भोगाय प्राज्ञा नाम भोग देखिये ईश्वर एक है प्राज्ञ अनेक है प्रतिफलित चेतन विचुरित होकर के अनेक रूप में दिखाई दे रहा है उपादान कारण रूप है वहां से साकाशात वहां से ईश्वर आद्या भगवान की इच्छा से ईशानादिशक् मतलब जिसने चिंतन किया था मैं एक हूँ अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त कर लू आदि शक्ति जिसके अंदर अभी ईक्षण करने की क्षमता आ गया कंट्रोल करने की क्षमता उसकी शक्ति से युक्त जगत अधिष्ठातो जगत अधिष्ठाता जो है तो उनकी आज्ञा से ईक्षण पूर्वक सर्जन इच्छा रूपया निमित्त कारण होता है, मतलब है, है इसलिए एक एक इच्छा रूपये भगवान की इच्छा से सृष्टि होता है मतलब उनके संकल्प मात्र से सृष्टि है निमित्त कारण ऑफ होता है निमित्त कारणभूत से व्यद आदि पृथ्वी अंतानी व्यद से लेके पृथ्वी तक मतलब धातु का रूप है ज्ञान जा यति जग नीरे तो यहाँ पे प्रादुर्भूतानी वो जो उत्पन्न हो जाता है उत्पन्न अर्थ ये जो उत्पन्न हो जाता है तो क्या हो गया कि तमो प्रधान जो प्रकृति है जिसमें प्रतिफलित होकर के जीव दिखाई दे रहा है वो जीव की सुख दुख भोग के निमित्त से परमात्मा की इच्छा से पांच तन मात्र उत्पन्न करते हैं पंच तन को उत्पन्न करके उस तन के शात्विक अंश से पांच ज्ञानेंद्रिय, क्रम से आकाशवायु अग्नि जल पृथ्वी से शब्देंद्र सुवनेन्द्रिय त्वेंद्रिय दर्शनन्द्रिय दर्शनेंद्रिय और घृणेन्द्रिय और उसी के अजानता से बाघ पानी पाघ उपस्थ पंच को बनाते हैं फिर तमो अंश को पंचित करके स्थूल शरीर बनाते हैं उसी प्रक्रिया को आगे बताएंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि, कि तद भोग तेषाम प्राज्ञा भोगायो प्राज्ञा प्राग्ञ कौन हो गया भैया उपहित चेतन बृष्टि माया किसी अलग अलग शरीर के बृष्टि उपहित चेतन को प्राग्ञ बोलते है कारण बृष्टि कारण शरीर उपहित चेतन कारण सरित चेतन को प्राग्ञ बोलते हैं उसकी भोग के लिए भोगमात्र की सिद्धि के लिए उसी से ही ईश्वर ईश्वर आज्ञा से फिर जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच तन मात्रा की उत्पत्ति होती है पहले परमात्मा त्रा को अपने संकल्प से बनाते हैं प्रादुर्भ धन उत्पन्न भूत सृष्टि अभिधाय भौतिक सृष्टि अभिधान आदो ज्ञाने तो इस प्रकार से पंच तन की सृष्टि को बोल करके फिर उसके बाद उस पंच तन्मात्रा से भौतिक सृष्टि उत्पन्न होता भूत बनाते हैं फिर उसको भौतिक सृष्टि होता है उसको तो कथन कर पहले ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि को बोलते पांच ज्ञानेन्द्रिय है ये हमने तत्व में पढ़ा जानते हैं कि जहा पंचम को परमात्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि किया उस पंचतत्व तो तो त्रिगुनात्म का प्रकृति है उसकी जो है शु अंश की जब अति आविर्भाव होते हैं तो उसमें से जो है ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न ज्ञाने की तीस तन तन्मात्रा की शत्रु गुण से दर्शन इंद्रिय उत्पन्न हुआ रस तन मात्रा के शत्रु गुण से रशन इंद्रिय उत्पन्न जल तन मात्रा की और फिर पृथ्वी तन मात्रा की जो है उससे हमारा घृण सत्य गुण के घृण उसको क्रम से दिखाने के लिए ये भाग भाग जो है हम लोग कई चुके हैं तो हमारे सामने खुला हुआ होना चाहिए सत्य अंशे पंचा क्रमान्द्रिय पंचकम क्रमान्द्रिय पंचकम श्रोत्र घ्राणाख्य सत्अभी घपजाते उनकी सत्त अंश के द्वार सत अंश पंचभीर सत् अंश पांच त्र क्या सत् के द्वारा तेषा क्रम उन पंच तन्मात्रों का क्रम से इंद्रिय पंच का पांच इंद्रिय इंद्रिय पंचक उत्पन्न होता है क्या क्या ज्ञानेन्द्रिय पंचकोत्रिय दर्शन इंद्रिय पांच हम देखते हैं पांच विषय है पांच इंद्रिय है वो कहाँ से आया ये जो है कि तन्मात्राओं मात्राओं की सत्य गुण की प्रधानता में उसमें से ये इंद्रिय को भगवान अपने संकल्प से बनाया पहले हिरण नगर भ तो तो त्र होकर जब देखते हैं तब तो उसके ईश्वर बोलते हैं अब ईश्वर अपने संकल्प से माया शक्ति के माध्यम से अपने आप तो कुछ नहीं करते माया जो है इतना अपने को विभक्त तो कर देते हैं फिर जो है उसी से उत्पन्न त्र से फिर ज्ञाने गर्भ समी सूक्ष्म है तो पहले समस्ट सूक्ष्म गर्भ को अपने संकल्प से बनाए समी सूक्ष्म जगह पे हमें ये दिखाई पड़ता है एक एक करके ईट जोर करके मतलब व्यष्टि को जोर करके समस्पी मकान बनते हैं वेदांत में ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टा है उल्टा मतलब हमारे समस्ती पूर्ण हमेशा है उस माया शक्ति से पूर्णता जो है छोटा छोटा रूप में दिखाई पड़ता है प्रतिति होती है इसलिए बोलते हैं इन, इन पंच का अंशों के द्वारा क्रम क्रम से इंद्रिय पंच का क्रम से मतलब जिसमें रेस्पेक्टेबली जिस क्रम से हम तन के बोलते हैं आकाश तन वायु तन तेज तन मात्रा प्लस मात्रा। जिस क्रम से बोला इसी क्रम से जो है मतलब मुक्वा जा क्रम से इस ध्यान रखना यहाँ पे वेदांत तो में जो है शुद्ध निर्विशेष व्यापक तत्व को समझाने को निर्विशेष संविध को समझाने के लिए इसको प्रक्रिया में आया है। और ये दोनों प्रयोग करते हैं कि जहां पे अज्ञान से एक के ऊपर दूसरों को आरोप किया जाता है कहीं कहीं जानकर भी करते हैं वहां पे हम अध्यास बोलते हैं परंतु तो जहां पे हमने जान करके जो है माध्यम से कोई चीज को कल्पना करके कोई चीज को कल्पना करके एक विशेष चीज को जिस प्रकार कोई मैथमेटिक्स में हम मानते हैं कोई इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम बोलते हैं लेट एक्सुक टू दिस तो हमने एक्स विशुकल टू दिस मान करके फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं यदि हमारा कैलकुलेशन अथवा जो हमारा अनोन पद है वो एक्स है अब उसको कैलकुलेशन करके x का वैल्यू हम निकालते हैं अब हम तो मान लेते हैं कि x कल टू दिस उसको लगा करके कैलकुलेशन करते हैं सही हो गया तो हम हमारा का जो है असमशन सही था और यदि सही नहीं है तो हमारा असमशन कहें गलती हो गया इस पर तो हम समझते हैं यहाँ पे ऐसा ही ये जो है अधारूप प्रक्रिया के माध्यम से वो व्यापक तत्व को समझाने के लिए परमात्मा अपने संकल्प से तन्मात्राओं की बनाते है। फिर तन्मात्राओं को बनाकर के तन्मात्राओं से जो इंद्रियों को बनाते हैं पहले ज्ञान फिर कर्मेंद्रियो फिर उसको पंचकृत करके स्थूल शरीर को बनाते हैं और जीव जो है वो इंद्रिया तो करण है और स्थल शरीर उनका बैठने की जगह है और जीव उससे अलग है हमारी बैठने के शरीर हमारे लिखने की पेन कलम पुस्तक आदि ये सब जो है अलग है कारण है और मैं उससे अलग हूँ बैठने की कुर्सी अलग है हमारे लिखने की पेन अलग है देखने की चश्मा भी अलग है ये सब उपकरण है ये सब उससे जीव जो व्यवहार कर रहे उससे अलग होता है इसको समझाने के लिए ठीक से समझाने के लिए जिन जिन चीजों से व्यवहार करते तो उसको अलग कर दिखाने के लिए इस प्रकार सृष्टि की अधारूप प्रक्रिया सृष्टि की अधारूप यहाँ पे किया जा रहा है ये अधारूप अध्यास ये दोनों लगभग एक ही प्रकार से समझते हैं परंतु अध्यास अपवादाभ्यम निष्प्रपंच प्रपंच थे और तब जिसके अंदर कोई सृष्टि है ही नहीं उसमें सृष्टि की अध्यारोप करके उसको समझा दिया समझा देने के बाद फिर बोलेंगे देखो जिसके कारण से ये सारे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था वो वास्तविक तो एक निर्विशेषता तो वहां पर इतना विशेषता होना संभव ही नहीं है परंतु उसकी विशेषता उस प्रतिबिंब को हटा देने पर बिंब शुद्ध रूप के समझ में आ जा रहे इसको कह? नाम नाम शत्त ये जानते हैं उस अग्नि जल ज्ञानेन्द्रिय पांचों का शत्त के शत्त उपादान भूतर उसको करना तक रसन धी इंद्रिया ज्ञानी पंच का मतलब क्रम उसको उस पांच का क्रम से उपजा जानते हैं संकल्प से कहते हैं उसके उत्पन्न होता है वो तचक्रमापजते एक एक भूत सत्त अंशात एक एक <laughs> इंद्रियम जायते एक एक एक भूत के तन्मात्र के शतु तो अंश से एक एक ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होता है एक एक ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होता है इस प्रकार से कि तन के की अंश से एक चार्ट तो हमने देखना तो बहुत आए तन मात्राओं की शक्त अंश से हमारे ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गया उस तन्मात्राओं की जो रज अंश होता है उसके द्वारा कर्मेंद्र उत्पन्न होता है कर्मेंद्र उत्पन्न होता है तो उसको लेकर के फिर अंश के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है कि आप इसी का ही जो है जो है समस्ती कर मिलकर के अंतकरण को बनाया क्योंकि अंतकरण समस्त इंद्रियों के साथ मिलकर के काम करते हैं इसलिए अलग अलग तन्मात्रों की अलग अलग अंशों से अलग अलग ज्ञानेन्द्रियो बना मतलब आकाश तन से श्रोत्रेंद्रिय से त्वेंद्रिय तीर्थ मात्रा से दर्शन इंद्रिय और उसका द्वारा अंत करण को उत्पन्न रख छह बज गया जो आज क्लास है हमारा तो आज यही कह रखते हैं ठीक कल अवकाश होगा है ना कल सुन छब्बीस तारीख है कल अष्टमी होगा हाँ स्वामी जी कल अष्टमी तो कल कल अवकाश रहेगा जैसा मतलब इंडिया में हम अष्टमी प्रतिपदा पूर्णिमा अमावस्या को पाठ बंद रखते हैं ये पाठ को ऐसा ही जो है उस दिन बंद रखेंगे तो जी, इतना पहले कही करके आया के संबीत, मतलब ज, ज, ज, जड़ और चेतन की भिन्नता को स्पष्ट करके देखना सीखना समझ में आ जाए ये चीज के लिए यहां पे ऐसा करके बोला जा इसको मैंने बताया बोला भगवदी में क्षेत्र क्षेत्रों के द्वारा बोला यहाँ पे संबित और भूत शब्दों के द्वारा बोला।, बोला।, बोला जा रहा है ये पृथक भाव अलग अलग है इसको पक्का करके समझ लेना है ओम पूर्ण मधर्ण पूर्ण पूर्णमेशिष्ट शांति अतिशक्ति